अक्षराणमकारोस्व सा अहमेवाक्ष का धं विश्व मुखा अक्षरा वर्णा अकारो वर्ण अस्ंद अस्कसमूह किंच अहमेव अक्षय अक्षीण काल प्रसिद् क्षण्य अथवा पर काल से धाता अहम कर्मफल्स विधाताजगत विश्व मुखा सर्वो मुखा